की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की बाल कविता टेसू राजा अड़े खड़े टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े बड़े कहा से लाऊ मैं? पहले खेत खुदाऊ मैं, उसमें उड़द उगाऊ मैं, फसल काट घर लाऊ मैं, छान फटक रखवाऊ मैं, फिर पिट्ठे पिसवाऊ मैं, चूल्हा फूंक जलाऊ मैं, कढ़ाई में डलवाऊ मैं, तलवार सिकवाऊँ मैं फिर पानी में डाल उन्हें मैं लूँ खूब निचोड़ उन्हें निचुड़ जाए जब सबके सब उन्हें दही में डालूं तब नमक मिर्च छिड़काऊं मैं चांदी वरक लगाऊं मैं चम्मच एक मंगाऊं मैं तब वह उन्हें खिलाऊं मैं अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की बाल कविता टेसू राजा अड़े खड़े वाचक स्वर भारती परिमल